दृष्ट का स्वरूपे दिशि मतः शुद्धो प्रत्यानपश्य बुद्धि से अत्यव अत्यंत नही शुद्धप्यसु प्रत्यानपश्यतः प्रत्यय बौद्धम अनपश्य बुद्धिरायामी बौद्ध द्वितीया बौद्धम प्रत्यय बुद्धिरयामी तो बौद्ध तम बौद्धम प्रत्यय अश्यति बुद्धि में होने वाले विषयाकार बुद्धि उसको प्रकाश करता है पुरुषन तद अतदात्मा तदात्मक ही प्रत्ययभाषते तदात्म का नहीं होने पर तदात्मा जैसे भान होता है बुद्धि में विषय विषयाकार आती है पुरुषों का उसमें प्रतिम्ब लिखने से पुरुष के साथ विषयाकारता का भान है तथा शुगम अपरिणामिनी ही भक्तिशक्ति अप्रतिसंक्रम संक्रमा चरणामिनी अर्थे प्रतिसंक्रांते तृत्तिम तद्वृत्तिम अनुपतति भक्तिशक्ति अपरिणामिनी ही अप्रतिसंक्रमा च उसका प्रतिसंक्रमण संबंध नहीं होता है निर्ेप पे होने पर ही परिणामिनी अर्थे प्रतिसंक्रांता परिणामी अर्थ विषय उसमें प्रतिसंक्रांत प्रति प्रतिसंक्रांत जैसे लड़ता है तद्वृत्ति अनुपतती तद्वृत्ति तदाकर वृत्ति विषय आकार वृत्ति अनुपर उसमें अनुरूप जैसे दिखता है बुद्धि की जो वृत्ति वृत्ति में तदाकारता पुरुष दिखता है एकका रूपये तथा से उत्तम पंचसिखेन अपरिणामी ही भुक्तिशक्ति बुद्धिशक्ति आत्मा है पुरुष है अतएव बुद्धो अप्रति संक्रमात् बुद्धि में उसका संबंध नहीं होता है निर्ेपे पे में बुद्धि रूपे अर्थे संक्रांत बुद्धि रूप अर्थ शब्द से बुद्धि रूप अर्थ क्योंकि पुरुषों का दृश्य भी बुद्धि है बुद्धि रूप में संक्रांत आईव संक्रांत संबद्ध जैसे लगता है तदवृत्तिम बुद्धिवृत्तिम अनुपतति बुद्धिवृत्ति के साथ संबंध जैसे प्रति अनुरूप जैसे दिखता है संक्रांता कथम संक्रांति हो कथम वृत्तिम बिना अनुपतती इतार यदि संक्रांत नहीं है संक्रमण नहीं होता है संबंध नहीं होता है संक्रांता इवो कैसे पुरुष भुक्तिशक्ति दिखती है और कथम वा वृत्तिपत वृत्ति की तदयकार प्रतीत के होगा अनुपततिपत बुद्धि में वृत्ति होकर विषयाकारता तो होती है पुरुष में वृत्ति के बिना तदाता के तहत तस्प्तचग्रह बुद्धिवृत्ति अत्रतया बुद्धिवृत्शिष्टा ही ज्ञान वृत्तिर आख्याय है तर से प्रातचैतन उपग्रह बुद्धि बुद्धिवृत्ति बुद्धिवृत्ति प्राप्तचतन्योप्रह रूप चैतन्य उपग्रह चैतन्यपग्रह उपग्रह प्राप्त चैतन्योपग्रहूप युद्धिया सा बुद्धिवृत्ति सा बुद्धिवृत्ति प्राप्तचैतन्योप्रह प्राप्तचतन्यपग्रह चैतन्यगृहे चैतन्य कब अवभाष बान प्राप्त चैतन्य उपग्रह वही रूप ही चैतन्य का संबंध जैसे प्राप्त हुआ बुद्धिवृत्ति में अनुकार मात्रता है बुद्धिवूत्ति के अनुकरण बुद्धिवूति में पुरुष का प्रतिबंब होने से पुरुष में तब अनुकरण तो दिखता है अनुकार मात्रता है वस्तु तो उसमें संबंध नहीं है चैतन्य उपग्रह रूप से अभाष चिदाभास दिखता है तो बुद्धिवृत्ति जल का कंपन से जैसे प्रतिमा में कंपन दिखता है बुद्धिवृत्ति का अंकार पुरुष में दिखता है तो बुद्धिवृत्ति अविचिष्टा ही ज्ञान वृत्ति की आख्या है उसको ज्ञान वृत्ति कहते बुद्धिवृत्ति से अभिचिष्ट होकर हो के पुरुष ठीक प्राप्त चैतन्य उपग्रह ये नाप्त चैतन्य उपग्रह बनेगा चतन्योपग्रह यहाँ बुद्धिभूत प्राप्तचैतन्योप्रह चैतन्योपग्रह चैतन्य सबंध उपरागस प्राप्तचैतन्योप्रह सब येन रूपेण स्वूपेण तदूप तथा प्राप्तचैतन्युपग्रह प्राप्तचैतनोपग्रह रूप युद्धिभूति बुद्धिभूति प्राप्त चैतन्य उपग्रह रूपा, चैतन्य रूप चैतन्योपग्रह चैतन्यसंध प्राप्त जैसे एक बोति यहां निर्मले जले असंक्रा चंद्रमा संक्रात प्रतिबिंबतया सक्रात सच्च निर्मल जल में महिला नए महिला दिखता नहीं निर्मल जलमे असंक्रा चंद्रमा चंद्रमा तकाश में जल केंद्र प्रविष्ट नहीं संक्रमण गमना संबंध नहीं होता है शंक्रांता। शंक्रांता नहीं होने पर भी संक्रांत प्रतिबिंबतया संक्रांत रूप प्रतिबिंब प्रतिबिंब होना है संक्रांत संक्रांत नहीं होता है किन्द्र प्रतिबिंब होने से संक्रांत युवक संक्रांत जन चंद्र का संबंध हुआ जैसे दिखता है जल में चंद्र ऊपर है संक्रमण नहीं होता है तो उसका प्रतिबिंब होने से सक्रांत दिखता है एवं एवंत्री असंक्राता सक्रांत प्रतिबिंबाचित शक्ति प्रकार बुद्धि में संक्रांता नहीं पुरुष निष्क्रिय है पे है किंतु प्रति संक्रांत प्रतिबिंब संक्रांत प्रतिबिंब यश साथ चित्तीशक्ति संक्रांत प्रतिबिंब संक्रांता प्रतिबिंब यहा चित्तशक्ति का प्रतिबिंब उसमें तो संक्रांत होता है संक्रांति क्या दिखता है चित्तशति का प्रतिबिंब बुद्धि तो में दिखता है लिखना ही संक्रांत संक्रांत समय क्रम गमन प्राप्ति तो उसमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है दिखता है तो संक्रांत प्रतिबिंब यहा चित्त शक्ति सा चित्त शक्ति संक्रांत प्रतिबिंब संक्रांत प्रतिबिंबा चित्तशक्ति संक्रांत ऐ प्रतिब का संक्रांत अंत प्रतिबिंब हुआ है स्वयं चित्तशक्ति संक्रांत जैसे चंद्र का प्रतिबिंब जल में दिखता है चंद्र नहीं है तो भी संद्र का संद्र का है। चंद्र का संबंध दिखता है चंद्रमा के लिए संक्रांत प्रतिबिंबते संक्रांत प्रतिबिंब यश्य चंद्रमा सहसन्द्रमा संक्रांत प्रतिबिंब तस्व प्रतिबिंबता प्रतिबिंब में संक्रांत होता है उसमें दिखना ही संक्रमण गमन कुछ नहीं तो भी बिंब में संक्रांत जैसे लगता है तेरह बुद्धिया आत्मत्व आपना बुद्धिवृत्तिम अनुपतती बुद्धिया आत्मत्व आप को प्राप्त हुई जिससे शक्ति में आत्मत्व तो है आत्म तो बुद्धि में दिखता है आत्मत्म आप आत्मत्व तो को प्राप्त हुई करके बुद्धि बुद्धि के जो वृत्ति है बुद्धि बुद्धिवृत्ति में अनुपतती वृत्ति के पीछे पुरुष भी दिखता है बुद्धि में वृत्ति हुई पुरुष में दिखता है चैतन्य दिखता है बुद्धिवृत्ति में इसलिए बौद्ध को बुद्धि में आत्मत्व का भ्रम होता है बुद्धि को ही आत्मा हैं तदन तो अनुपश्य व्याख्यातम अनुपश्यती अनुपश्य पा घेट स होता है पश्य हो जाए अनुप्य पीछे देखने वाला प्रकाश करने वाला बुद्धि में वृद्धि होने पर भी उसको भी प्रकाश करता है पुरुष इति इसका व्याख्यान है सूत्र में प्रत्यानुप्य कहा था ताम अनुकारेण पश्यती अनुपश्य अनुपश्यति अनुपशात पश्यती अनु कारण पश्य उसके अनुसार ही उसको प्रकाश करता है बुद्धि में जैसी वृत्ति होती है पुरुष उसको प्रकाश करता है इसलिए अनुपस्थ्य कहा गया अनु उसको अनुकरण करके उसके अनुसार ही प्रकाश करता है बुद्धि में जैसी वृत्ति हो उसी वृत्ति को प्रकाश कर देता पुरुष इससे अनुपश्य कहाष्ट्रीय दृश्य हो स्वरूप स्वस्वामी लक्षण संबंधांगम दृश्य से दृष्ट मह दृश्य और दृश्य पुरुष और बुद्धि स्वरूप कथन करके स्वस्वामी लक्षण संबंधांगम दृश्य से दोनों का संबंध है स्वस्मी लक्षण स्वस्मी भाव संबंध स्वका था स्वकीय स्वकीयत्व और स्वामित्व स्वकीयत्व बुद्धि में स्वामित्व पुरुष में ये संबंध ये संबंध का अंग दृश्य दृष्ट इस ऐसा संबंध होने का साधन क्या क्यों संबंधित तो होता है ये संबंध सिद्ध करने के लिए उसका साधन है दृश्य दृष्ट दृश्य दृष्टा के लिए दृष्टा के लिए होने दृश्य में दृष्ट आएगा दृश्य में जो दृष्ट तो पुरुषार्थत्व तो है पुरुष के लिए ही प्रकृति प्रकृति का कार्य दृश्य दृष्टा के लिए दृष्टा के लिए होने से जैसे के स्वामी के लिए स्वकीय राजा के लिए प्रजा प्रजाधनादि इसी प्रकार दृश्य भी दृष्टा के लिए दृश्य में दृष्टार तो होने से ही दोनों का स्वस्मी संबंध होता है इसलिए पहले दृश्य दृष्टा के लिए ही ये बताते हैं दृष्टा के लिए दृश्य सिद्ध हो जाएगा तो दृश्य और द्रष्टा में संबंध हो जाएगा स्वस्म्यव संबंध तदर्थ हैत्मा दृश्य सत्तर बुद्धिस आत्मा का स्वरूप तदर्थ तस्मे अयमिति तस्मै तस्मे तदर्थ तस्म पुरुषाय अहय आत्मा दृश्य से आत्मा यदि दृश्य से आत्मा तदर्थ पुरुष के लिए ही दृश्य का स्वरूप दृश्य है बुद्धिसत्व बुद्धिूप का से स्थित सत्वगुण प्रकृति का कार्य वही उसका स्वरूप तदर्थ पुरुष के लिए ही दृश्य रूप से भाष्य दृश्य रूप से कर्मूपतापन्न दृश्य में तदर्थे दिश्य तदर आत्मा स्वरूप होती दृश्यूप है पुरुष पुरुषस्य से कर्मूपतापन्न पुरुषका का प्राप्तो क्या? क्या है कर्म है पुरुष के लिए कारणों क्या है पुरुषस्य से कर्म है भोग और अफवर्ग रूपत्व प्राप्त करता है दृश्य भोग और अफवर्ग देने वाला ही दृश्य है कर्मूपतामापन्न कर्मरूपत्व को प्राप्त करता है दृश्य घने से इति तदर्थ इसलिए पुरुषाथ हुआ दृश्य का स्वरूप पुरुष के लिए ही है पुरुष के कर्म को प्राप्त करता है बुद्धिसत्वभ और प्रभाग के लिए ही वह दृश्य से आत्मा आत्मा का स्वरूप होती पुरुष के लिए ही दृश्य का स्वरूप ही दृश्य रूप से टीका में स्वरूप पुरुष दृष्टि दृग्रूप पुरुष है भोक्ता है भोक्तु कर्मरूपताम आपन कर्म रूपताम है भोक्ता का कर्म है भोग्य होगा दृष्टा का दृश्य होता है कर्म भट्ट पश्या जो दृष्टा घटम पश्यती भट्ट होता है दृश्य कर्म होता है जिस प्रकार भोग दृष्टा का दृश्य कर्म होता है भोक्ता का भोग्य कर्म होगा भोक्तु कर्म रूपताम भोग्यताम आपन भोग अपवर्गत्व को प्राप्त करता है भोग्यत्व को प्राप्त करता है दृश्य भाष्य में कर्मरूपता आपन दृश्य तस्मा इसीलिए तदर्थ एवं दृश्य का स्वरूप तदर्थ एवं तदर्थ पुरुषों के लिए दृष्ट भोगता के लिए दृष्टि के लिए ही दृश्य से आत्मा दृश्य का स्वरूप होता है दृश्य न तो दृश्यर्थ दृश्य दृश्य के लिए नहीं दृश्य पुरुष के लिए धन धन के लिए न धन धन स्वामी के लिए दृश्य भी दृश्य के लिए नहीं पुरुष के लिए नत्मा आत्मातः स्वरूप दृश्य से आत्मा का तदर्थ एवं दृश्य से आत्मा आत्मा तदर्थम तर पुरुष के लिए पुरुषता आत्मा है पुरुष आत्मा है और दृश्य आत्मा भी आत्मा के लिए तो so, तदर्थ में तत्प से आत्मा नहीं गई अब के आत्मा भी आत्मा के लिए तो आत्मा आत्मा के लिए हुआ आत्मा आत्मा के लिए कैसे होगा नानू न ना, आत्मा आत्मा अर्थ आत्मात्मात्मा के लिए नहीं इसलिए दृश्य से आत्मा में जो आत्मा शब्द आया यहां आत्मा लेना अनुपुरुष और नहीं लेना यह स्वरूप लेना स्वरूप के लिए आत्मा शब्द प्रयोग होता है इत्यतः दृश्य आत्मा का तो स्वरूप होती दृश्य का स्वरूप पुरुष के लिए एक तु उत्तम भवती सुख दुखात्मक दृश्यम भोग्यम दृश्य हो गया सुख दुखात्मक विषय से सुख दुख प्राप्त होता है सुख दुख होता है भोग्य पुरुष भोग करता है सुख दुख नहीं तो साक्षात्कार साक्षात्कार का विषय हो गया सुख दुख दृश्य हो गया भोग्य उसका भोग होता साक्षात्कार ज्ञान द्रष्टा दृष्टे कुछ दृश्य हो गया सुखदुख ये हो गया भोग्य सुखदुखे चुकूल प्रतिकूल तत् तद व्यवतिष्ठे विषया भी शब्द सादात्म चुकूल प्रतिकूलिता सुखदुखे चुनुकूल प्रतिकूल प्रतिकूल्यागेगा ऐसे अनुकूल में ये प्रतिकूल अनुकूल से नीच करके त्री से करेंगे तो कुल अनुसर अनुकूल अनुका अनुकूल करने वाले प्रतिकूल करने वाले दिवचन न अनुकूल प्रतिकूल सुख दुखे सुखम से दुखम से तत्व तदर्थम तत्व अनुकूल प्रतिकूल सुखत्व दुखत्व तुषार्थे पुरुष के द्ष। आत्मनिपद हो गया समव प्रबिध्यस्त अवप्रोक से आत्मनिपद होता है बीअव्रोक पुरुष के लिए चित रहते हैं सुख दुख विषया भी शब्दादेशदात्म्यादेव अनुकूलिता प्रतिकूलिता शब्द विषय भी तादात्म्य देव विषय भी उसके साथ तद्रुप होकर के क्योंकि विषयकार बुद्धि बुद्धि होती है और भी विषय भी अनुकूलता रतिकूलिता होगी अनुकूल प्रतिकूल होते हैं सुख साधन अनुकूल है दुख साधन प्रतिकूल है तो विषय अनुकूल सुख दुख के अनुसार अनुकूल होते है प्रतिकूल होते हैं, हैं न चाह आत्मा एवं अनुकूलनीय प्रतिकूल प्रतिकूलनीय विषय शब्दादी का जो आत्मा स्वरूप है वो अनुकूलनीय प्रतिकूलनीय ऐसा नहीं स्वयं अपने लिए अनुकूल स्वयं बना प्रतिकूल ऐसा नहीं होता है घट घट के लिए शब्द शब्द के लिए रस रस के लिए ऐसा नहीं ऐसा आत्मा ऐसा तो शब्द आदि विषय नाम सुख दुख आदि नाम आत्मा एवं अनुकूलनीय प्रतिकूलनीय से सुख सुखों के लिए दुख दुखों के लिए भोजन भोजन के लिए रस रस के लिए ऐसा नहीं आत्मा का तो स्वरूप स्वयं ही अनुकूलनीय होगा प्रतिकूलनीय नहीं जो अनुकूल प्रतिकूल होता है अपने लिए अनुकूल स्वयं नहीं होता है दूसरे लिए रूपकारक एक उपकार्य एक उपकार होता है अनुकूलनीय होता है उपकार्य और अनुकूल स्त्री होता है उपकार जो अनुकूल करने वाले उससे अनुकूलनीय उपकार्य अलग होगा स्वयं उपकार्य नहीं होता है इसी प्रकार प्रतिकूल दुख प्रतिकूल है दुख साधन ही प्रतिकूल है दुख साधन प्रतिकूल प्रतिकूलनीय स्वयं नहीं स्वाधि वृत्ति विरोधार्थ अपने में वृत्ति का विरोध स्वयं में स्वयं वृत्ति ये नहीं होता है पुनः पिनाट तत्कंद न सकोतीहर समित में नृत्य नृत्य दिखाने वाले सर्कस से दिखाते हैं बहुत कुछ ऐसा दिखाते हैं किंतु कोई सर्कस कहीं नहीं दिखा है कि अपने कांधे में सही बैठ जाए ऐसा नहीं दिखा सकता है त्मा नहीं आत्माश्रय भी कहते स्वयं अपने लिए नहीं अन्य के लिए साम कर... कर्म करता कर्ता के लिए कर्म कर्म कर्म के लिए नहीं तो सुख दुख अनुकूल तारा करता है किसके लिए उपकार के किसका पुरुष के लिए अपने लेने नहीं सुख सुखों के लेने नहीं दुख दुखों के लिए भोक्ता के लिए अतः पारी से सियादी तक च प्रतिकूलनिया तो बुद्धि बुद्धि के कार्य सुख बुद्धि में वृत्ति सुखदुख और उसके विषय शब्द आदि अपने लिए नहीं इसलिए वाक्यव रहा तुलस रहा जड़त से जड़ के लिए नहीं संगात मिलकर करके संगात पराराथ होते हैं अन्य के लिए ही होते हैं गृह प्रसाद आदि में जितने वस्तु ईट पत्थर आदि है दीवाल है सब गृहस्वामी के लिए गृह के लिए नहीं इसी प्रकार यहाँ भी जितने त्रिगुणात्मक है बुद्धि सत्व बुद्धि में बुद्धि का कार्य जड़ वर्ग शब्द स्पर्श आदि जितने विषय है उससे विलक्षण पुरुष के लिए पारिश सी सक्रिय अनुकूलनिया प्रतिकूलनिया अनुकूलता होगी प्रतिकूलता होगी सुख दुख उसके साधन भी शब्दार भी उसे होते हैं होता है चित्तीशक्ति पुरुष ही है सुख के द्वारा अनुकूल और दुख के द्वारा प्रतिकूल तस्मात तदर्थ में अब न तो दृश्यर्थम इसलिए दृश्य तदर्थम बुद्धि सत्व दृश्य बुद्धि बुद्धि के परिणाम वृत्ति शब्दादी तदात्म घोकर के दृश्य होते तदर्थम पुरुष के लिए पुरुषाथम दृश्यके लिए दृश्यके लिए दृश्य नहीं दृष्टा केले अतच तथे दृश्य से आत्मा नृश्यथ ये सूत्र में कहा तदर्थे दृश्य से आत्मा तदर्थ पुरुषाथे पुरुष के लिए ही दृश्य का स्वरूप न कि दृश्य किली यम वत पुरुषार्थ मनोवर्त इसका जो स्वरूप है जब तक पुरुषार्थ है तब तक वो स्वरूप रहेगा पुरुषार्थ भोग और अपवर्ग है ये होने तक बुद्धि सत्व का स्वरूप रहेगा निर्वर्तित जब पुरुषार्थ निर्वर्तते ही क्या जो पुरुषार्थ संपन्न हो गया बुद्धि सत्व पुरुषों को भोग अपवर्ग देने के लिए प्रकृति का कार्य प्रकृति प्रधान भी पुरुष को भोग अपवर्ग देने के लिए ही प्रवृत्त होता है निर्वर संपन्न होने पर पुरुषार्थ संपन्न हो जाने पर निवर्त निर्वर्तन और निवर्तन में फर्क है निवर्तन में नीरू पसर गए निर्वर्तन में निरूपल गए तिरपल स्थिति सम्पादित संपन्न होने पर पुरुषार्थ संपन्न हो जाने पर निवर्तते निवर्तते बुद्धिसत्व स्वरूप निवृत्त हो जाता है जिसके लिए था वो कार्य हो गया तो निवृत्त हो जाएगा इत्या तत्वम तो परूपेण प्रतिलब्धात्मक भोगापवर्गार न दृश्यते स्वरूपहानाद से नाथ प्राप्त न तो विनश बुद्धिदृश्य का जो स्वरूप है परूपेण प्रतिलब्धात्मक पर रूपेण पुरुषेण आत्मरूपेण चैतन्येन प्रतिलब्ध आत्मा प्रतिलब्धात्मक उसका स्वरूप प्राप्त होता है अनुभूत होता है चैतन्य रूप से बुद्धि का स्वरूप चैतन्य रूप से प्रतिलब्ध जो उपलब्ध हो जाता है भोग हो जाता है भोग अपतायाम कृतायाम भोग अपवर्ग दोनों हो जाते हैं तो पुरुष न न न दृश्यते पुरुषत्व तो भोग अपवर्ग के लिए ही दृष्टा होता है दृश्य बुद्धि को देखता है जो जिस प्रयोजन सिद्ध तो तो तो हो गया तो आगे पुरुष उसको नहीं दिखता है यदि स्वरूप हना फिर इसका जो दृश्यत्व स्वरूप दृश्य स्वरूप ही नहीं रहा पुरुषत्व को देखेगा तो दृश्य होगा वो दृश्यत्व नहीं रहा स्वरूप ही त्याग हो गया स्वरूप ही नहीं रहा स्वरूप नहीं रहा फिर नाशु प्रा, नाशु तो फिर आशा प्राप्त बुद्धि सत्व नष्ट हो जाएगा आगे नहीं रहेगा यहाँ तो प्रश्न है शंका है उत्तर देते न तो विन सदी विनाश नहीं नष्ट नहीं होगा बुद्धि सत्व किसको भोग अपर्व मिल गया पुरुष नहीं देखता है इतने मात्र से बुद्धि सत्व नष्ट नहीं होता है अस्मात् प्रश्न देखे उसका उत्तर देंगे टीका है स्वरूप तो दृश्य से दिश्य बुद्धि तो जड़ है स्वरूपम तो परूपेण प्रतिलब्धात्मक पररूप चैतन्य रूप से पर रूपात्मरूपेण चैतन्य में जड़ स्वरूपे प्रति चैतन्यन प्रतिलब्धात्मक प्रतिलब्ध आत्मा से अनुभूत स्वरूपम उसका स्वरूप अनुभव होता हो है चैतन्य रूप से उसकी सत्ता भी चैतन्य से ही भोग अपवर्ग अपर्गाताया भोग और अपवर्ग ये दोनों जब हो गए पुरुष इन्होंने न दिश जाते पुरुष उसको नहीं देखता है भोग क्या है अपवर्ग क्या है कहते हैं भोग सुखादे आकार शब्द आदि अनुभव शब्द आदि सुख आकर हो जाते हैं विषय आकार बुद्धि बुद्धि होती है सुखादि आकर शब्द आदि का अनुभव है भोग सुख सुख साधनाकार और तो दुख दुख साधना कारण यही शब्द सुख देता है कभी कभी दुख देता है शब्द तो कोई सुनकर को खुश होता है थोड़ा टीढ़े हो गया तो दुख हो जाता है वही सब विषय सुख देने वाले दुख दे जितने तो सुख देते उसे अधिक दुख सुख तो एक क्षण के लिए हो गया दुख तो तीन दिन तो रहेगा हम ही दिखा ये अनुभव होता ये भोग है सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार तर्क में कहते हैं सुख दुख दोनों में किसका साक्षात्कार भोग है अपवर्ग है अपवृज्यमने का अपवर्ग अपवर्गे सत्तपुरुष अन्यता सत्व और पुरुष का दोनों का भेद ज्ञान भेद ज्ञान से अपवर्ग मुख्य होता है तयमी आजा तो जड़ाया बुद्धे पुरुष छाया आप, आप पुरुष से ये दोनों उभय में भी आजाद का स्वभाव तो जड़ा है बुद्धि भोग और अपवर्ग जड़ा बुद्धि में ही है पुरुष में वास्तव नहीं है बुद्धि जड़ है उसमें ही है ये भोग ही सुख दुख शब्दारे अनुभव अपवर्ग है सत्यपुरुष अन्यता ख्याति बुद्धि में ही ज्ञान है जड़ा बुद्धि में पुरुष छायापत्या तो बुद्धि जड़ में ख्यात कर अनुभव कैसे अन्यथा ख्याति ज्ञान कैसे है पुरुष छाया अपत्या पुरुष की छाया प्राप्त होने से बुद्धि में ही भोग अपवर्ग है जिस प्रकार वेदांत में बुद्धि में ही चिदाभात होने से ही बुद्धि में कर्तृत्व भूतुत्व सुख दुख है चिदाभा तो बुद्धि में जिसको जीव कहते हैं जीव का वाक्यार्थ है शुद्ध चैतन्य लक्ष्यार्थ है उसमें भोग नहीं अपवर्ग नहीं मोक्ष नहीं जन्म मनादि नहीं ये चीदाभास विचिट बुद्धि में करतु मानते हैं ये बुद्धि में करतु केवल मानते हैं और पुरुष छाया आपत्ति से ही मानते हैं किंतु पुरुष से बुद्धि अलग विलक्षण मानते हैं सत्य मानते हैं बुद्धि में करतु तो पुरुष में भोगतृत तैसा कहते हैं सांख्य योग में तो बुद्धि में पुरुष छाया आपत्त्या ही जड़ बुद्धि में भोग अपनो ही है इनके मत भी स्वभावत तो पुरुष में भोग नहीं बुद्धि में भी स्वभाव तो कर्तृत्व तो नहीं है पुरुष चाहे आपत्त्या है जब सीधाभा से योग से ही बुद्धि में कर्तृत्व तो है उसको वेदांति स्पष्ट कर देते हैं बुद्धि का स्वभाव नहीं जड़ का स्वभाव जैसे शीतल है जड़ बुद्धि में कर्तृत्व तो नहीं है चिदाभास युक्त होने पर कर्तृत तो चिदाभास विशिष्ट बुद्धिमय कर्तृत्व कहते हैं ये बुद्धिमय केवल कर्तृत्व कहते हैं और पुरुष कहते हैं विचार करते समय देखते हैं बुद्धिमय दोन ही तथे तुभयी भोग और अपव दोनों ही बुद्धिमय में आ जड़ में कैसे पुरुष छाया पते पुरुष के छाया से प्रतिमसी से इसी पुरुष से हो इसलिए पुरुष का कहा गया भोग अपवर्ग पुरुष छाया आपत्या बुद्धि में आना आने से पुरुष का ही कहा जाता है है नहीं पुरुष का पुरुष के प्रतिबिंब से ही बुद्धि में दिखने से पुरुष में भोग अपवर्ग से मानते हैं तथा से पुरुष भोग अपवर्ग ये हो कृतयुर्ग पुरुष का जो भोग अपवर्ग हुआ बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिंब है बुद्धि में जो वृत्ति है सुख दुख का साधना है भोग अपवर्ग सबू वो तो पुरुष में आरोपित होता है जड़ के धर्म कंपना आदि चंद्र में आरोप करते हैं पुरुषों में भोग अपवर्ग तो जो नहीं जान पर जो भोग अपवर्ग दोनों हो गए पुरुष में दृश्य से भोग अपवर्गार्थता समाप्य थे दृश्य में जो तो है पुरुषों के द्वारा दृश्य होता है बुद्धि तत्व तो। भोग का के लिए ही होता है जब दृष्ट भोग अपवर्ग हो गया दृष्ट्य पुरुष उसको देखता नहीं क्योंकि भोग अपर्गार्थता समाप्त थे समाप्त हो गई भोगार्थत्व अपाप्त हो जाने पर पुरुष उसको नहीं देखता है भोग अपता उत्तम भाष्य में भोग अपता कृतायाम पुरुष में न दृश्य थे जब समाप्त हो गया भोग अपवृ पुरुष उसको दिखता नहीं प्रयोजन नहीं थी, ना थी। यहां पहना तो ना हो गया भोग अपृश्य तो नहीं रहा तो, ही नहीं रहा तो उसका नाश हो जाएगा बुद्धि तत्व का स्वरूप ही नहीं रहेगा इसके शंका होने पर परिहरती न तो विनश्य थी यहाँ स्वरूपना दस्य नाश प्राप्त तो ऐसा शंका होने पर सिद्धांत कता न तो बिना नष्ट नहीं होता है टीका नत्यंत अनुपलब्ध कथम न बिनशति ते कुछ रही जब पुरुषों को दिखता ही नहीं ऐसे रहता करके कैसे निश्चय होगा नष्ट कैसे नहीं होगा पुरुषों के लिए भोग अपवर्ग के लिए बुद्धिशत्व है ये आगे भोग अप करना ही नहीं पुरुष उसको देखेगा ही नहीं तो उसमें क्यों रहेगा क्या करना है अत्यंत अनुपलब्ध होकर नहीं होगा बुद्धिशत्व इतना अभिप्राय वाला पूछता है कस्मात प्रश्न करने पर पूर्व उसका उत्तर देते सुर्ण उत्तर माह कृतार्थ सम्य नष्टम तदन साधारण कृतार्थम प्रति नष्ट अभी कृत अर्थ ये न कृता पुरुष कृतार्थ हो जाता है भोग अपवर को हो जाने पर यही था प्रयोजन उसका बुद्धि सदृश्य से प्रयोजन वो दृश्य से प्रयोजन सिद्ध हो गया मुक्त हो गया पुरुष पुरुष नाना मानते है। हैं वेदांत में एक ही चेतना ब्रह्म है जीव का वास्तव स्वरूप योग में संख्या में नाना बनते हैं नाना उनसे क्या हुआ एक पुरुष भोग प्राप्त पहले भोग कर लिया फिर सत्तपुरुष अन्यता ज्ञान होने से मुख्य को भी प्राप्त कर अपवर्ग हो गया कृतार्थ हो गया कृतार्थम प्रति नष्ट मे उसके प्रति बुद्धि सत्व नष्ट हो गया दृष्ट नहीं रहा कभी पुरुष उसको देखेगा नहीं उसके प्रति नष्ट हो गया तो स्वभाव पूरा नष्ट हो जाएगा नहीं नष्ट हो अनष्टम उसके प्रति न स्वदर्शन है नष्ट का नाश नहीं हुआ न स्वदर्शन है जो कृतार्थ पुरुष हो गया उसके प्रति अदर्श हो गया वो देखेगा नहीं उसके प्रति आदर्श हो जाने पर भी नाश नहीं होता है बुद्धिशत्व न तो विनश्यति अनष्टम न नष्टम इतना साधारणतः बुद्धिशत्व एक ही प्रकृति है अन्य साधारण अन्य के लिए भी वही प्रकृति है तो सत्तों गुण बुद्धि रूप से परिणत तो होकर के एक है नहीं पुरुष के लिए सब के लिए प्रकृति एक है तदान्य अन्य साधारण तदन्य उसे पुरुष से भिन्न मुक्त पुरुष से भिन्न बद्द पुरुष के देवी वही है अन्य के लिए रहेगा प्रकृति रहकर उनको पढ़ लेगा लोग अपुष से कृतार्थ जिस पुरुष का अर्थ तो हो गया प्रयोजन तो कृतार्थ हो गया प्रयोजन भोग और अपवर्ग जिसका हो गया सृतार्थ स तथा भोग अपने पुरुष से सतर कृतार्थ तम प्रतिनम अपने अनशन उसके प्रति अदर्शन हो जाने पर जी बुद्धिशत्व नष्ट दृश्य नष्ट नहीं होता है अनष्टम त्रश्यम क्यों नहीं सर्वान पुरुषान कुशलां प्रति साधारण वही दृश्य सबके लिए समान है कृतार्थ हो गए जितने कुशल है उनके प्रति वही बुद्धि सत्व है जो कृतार्थ नहीं कुशल नहीं उनके लिए भी वही है इसलिए एक पुरुष के लिए नष्ट अदर्श हो जाने पर अन्य के लिए रहता है अन्य को भोग अपवर्ग देने के लिए इससे नष्ट नहीं होता है व्याच भाष्य में कृता एकम पुरुष प्रति दृश्य नष्ट अति एक, एक पुरुष के प्रति दृश्य नष्ट हो गया नाप्तम होती नश को प्राप्त कर लिया नश को प्राप्त कर लिया जब नष्ट हो जाएगा तो अन्य के लिए कैसे रहेगा टीका नहीं नष्ट अब अनष्टम तदृश्यम कूता सर्वान् कुलान अकुशला प्रति साधारण ब्याच हो गया नाश का से अदर्शन नष्ट अभी का नाशम प्राप्त अभी नदर्शन धाती घो नाश बनेगा तो नाथ बने तो का क्या होगा अदर्शन नाशम प्राप्त का तो अदर्शन प्राप्त हो को प्राप्त नहीं अदर्शन को प्राप्त कर लिया इसी संख्या में अत्यंत असत की उत्पत्ति सत्य का नाश नहीं मानते हैं नाश का तो अदर्शन और उत्पत्ति का तो अभिव्यक्ति आविर्भाव तिरुभाव इसलिए के जन्म का, का तो जानी प्रादुर्भाव प्रकट हो जाना ना सदर्शन तिरुभाव हो जाना तो इसलिए नाश का तो तो अदर्शन हो गया जिस जो कृतार्थ पुरुष है जिसको जिसका भोग अपवर्ग हो गया कृतार्थ हो गया तो उसके प्रति आदर्श न होने तो पर भी और बुद्धिशत्व अन्य के प्रति अनष्ट है अनष्टम तो दृश्यम अन्य पुरुष साधारण जो कृतार्थ से भिन्न पुरुष उनके लिए भी वही बुद्धिशत्व है उनके लिए नष्ट नहीं अनष्ट है उनके लिए विद्यमान है वो उनके लिए विद्यमान से नष्ट नहीं होता है तस्मात्परस आत्मन चैतन्य रूपम तेना भाष्य अन्य अन तन्यपुर तुशल पुरुषं प्रतिशं प्राप्तमी अकुशला पुरुषा प्रति अकता दृश्य कर्म विषय लभते परेण अन्नपुरधारे कुशल पुरुषं प्रति नशंप्त कुशलपुरुषोगापर वीश्को वह कुशल है भोग तो सब करते हैं अनादिकाल से ये तो समाप्त तो नहीं होता है भोग करते करते जब वैराग्य होकर को प्राप्त कर लिया तो कृतार्थ तो हो गया तभी कुशल होता है और अपर्ग अपर अपर प्राप्त कर नहीं करके फिर भोग करे फिर जन्म व्रमण को प्राप्त किया तो कुशल नहीं है अकुशल है कुशलम पुरुषम पति नाथम प्राप्तम पति जो भोग अप जिसको हो गया कुशल है अकुशला पुरुषान्त प्रति अकृतार्थम जो कृतार्थ नहीं हुए भोग से तो कृतार्थ नहीं हो सकते भोग करते करते समाप्त ता नहीं होता है अपवर्ग को हो जाने पर कृतार्थ होता है जब वो अपवर्ग का नहीं हुआ कृतार्थ अकृतार्थ अकृता के प्रति रहता है तेम दृश्य कर्म विषय समाप्न अन्य दृश्य का कर्म विषय तो कर्म विषयत्व बुद्धि सप्त में आत्म लभते परेण आत्मरूपेण चैतन्यूप से अपना स्वूप दृश्य स्वरूप प्राप्त होता है पररूपण चैतन्य चैतन्यपुरुष अन्य पुरुषेण आत्मरूप लभते अपना स्वूप दृश्य भोगापृगा तस्मा दृश्याचत लभते पररूपण आत्मरूप पर रूप क्या है परक है तो कस्् पर पररूपम पर रूप परूपम पर किर क आत्मा दृश्य से पर पुरुष हो गया आत्मा दृश्यात् पर आत्मन आत्मन रूपम आत्मा, आत्मा का रूपे चैतन्य आत्मा से चैतन्य रूपे पर रूपेण क्या से चैतन्य रूपेण दृश्य से पर हो गया आत्मा आत्मा के रूप चैतन्य पर चैतनूपेण लत्म आत्म लभते बुद्धि का अपना स्वरूप प्राप्त होता है चैतन्य रूपेण तदय श्रुतिस्मृतिहासपुराण प्रसिद्ध अव्यक्त अनवयव एक अनाश्रय व्यातिशक्तिमत ये श्रुतिस्मृतिहासपुराणे प्रसिद्ध है अव्यक्त है प्रधान है वेदांत माया कहते है प्रकृति भी कहते हैं अविद्या कहते हैं ये अनिर्वचनीय है पुरुष से अत्यंत भिन्न नहीं है किंतु ये मानते पुरुष से भिन्न है श्रुति स्मृति इतिहास पुराण प्रसिद्धम अव्यक्तम व्यक्त नहीं होने से कारण है इसका अस्पष्ट है अनवय अवयव रहित है कहते हैं कह के सत्व रजतव तीन गुणों को लेकर के अवयव्यवहार होता है तो वास्तव अवयव नहीं है गुण सत्वगुण रजगुण तमूण है इनके मध्य सत्व रजगुण न्याय के अंतर गुण नहीं है रूप रैसे नहीं है तो भी अनावय निरवय एकम एक ही है प्रकृति है अनेक नहीं अनाश्रय किसी में आश्रय नहीं अविद्यमान आश्रय व्यक्ति है तद अनाश्रय वेदांत में अनाथ मानते अनाथ उसका आश्रय आत्मा मानते ब्रह्म ब्रह्म में आशित है स्वतंत्र नहीं इनके में प्रधान स्वतंत्र है आशित नहीं और व्यापक भी व्यापी नित्य है यदि उसमें परिणाम होता है सृष्टि काल में विषम परिणाम प्रलय काल में साम्य परिणाम सत्व राजस्व त्रिगुणात्मक है उसमें वही में होगा तो सृष्टि होगी प्रलय तो सामान हो जाएगी त्रिगुणात्मक तो समान रूप से तो रह गया तो प्रलय है परिणाम होने पर भी वही प्रकृति रहती उसका परिणाम होता फिर भी सुवर्ण से कुंडल और भूषण बना गया तोड़कर बना दिया फिर तोड़कर अन्य भूषण बना दिया मुकुट बना दिया जितने बार तोड़कर बनाए आकार का तनाशा हो गया सुवर्ण पिंडता रहा इसी प्रकार प्रकृति रहने से नित्य कहते तो हैं इसको कहते परिणामी नित्य पुरुषा के नित्य है तो कुटस्थ है कुटस्थ नित्य और ये प्रकृति परिणामी नित्य है विश्व कार्यशक्ति मत विश्व सर्व कार्य शक्ति वाला कार्योत्पत्ति की शक्ति इसमें है यद्यपि कुसलेना नद्यपि कुशल निक्य न दृश्यते यद्यपि कुसलेना न न कुशल न मुक्त पुरुष न दृश्यते क्योंकि तम प्रति कृत कार्य तम पुरुष प्रति कृतकार्य कृतम कार्य ये न न तद्यक्त प्रधान कृतकार्य के प्रति कृतकार्य है उसको भोग अपने दे दिया इसीलिए कुशल न दृश्य कुशल पुरुष उसको देखता नहीं हो उसके प्रति दृश्य नहीं रहा तथा तो अकुशल ना दृश्यमान ना नास्ती अकुशल उसको देखता है बुद्ध पुरुष नास्तिक नास्ती थी न ना? नहीं ऐसी बात नहीं है मुक्त एक नहीं देखने पुराने अन्य लोग देखने वाले हैं, उनके प्रति नास्ती थी नूपम ना? अन्य न दृश्यती थी, थी, थी प्राप्त होती कहीं किसी रूप है अंध उसको नहीं देखता है रूप को अंध दिख सत है नहीं? नहीं देखा तो रूप रहेगा मतापि दृश्यमान ची वाले तो देखते हैं अभाव प्राप्त भवती रूपा अभाव को प्राप्त कर लेगा ये बात नहीं चक्षु अंधा नहीं देखता है चखी वाला भी नहीं देख करके आंखों बंद कर दे तो रूप का तो अभाव नहीं होगा रूप तो रहेगा जिस वक्त में जो रूप है इसलिए यहां भी बुद्धि सत्व को कुशल मुक्त पुरुष नहीं देखने पड़ेगी अन्य पुरुष देखते हैं उसका अभाव नहीं होता है नच्चा प्रधान एक वो तो एक पुरुष प्रधान कितने है? एक पुरुष एक ही प्रधान एक है वो तो एक पुरुष नाना है नाना तो जन्म मरण सुख दुख उपभोग मुक्ति संसार व्यवस्था सिद्धे एक नाना तो, तो सिद्ध है सर, सरलोपाय एक का जन्म होता है का मरण होता है एक ही होगा तो क्या होगा सबका सबका मरण एक एक्सीडेंट मर गया तो यहाँ भाई बैठे सब मर जाएंगे एक ही पुरुष हो तो एक वजन कर लिया और कमरा में सोने सोने वाला भी पेट भर जाएगा उठकर जाना जरूरत नहीं पड़ेगा खाने के लिए नाना त्वस्य जन्म मरण सुख दुख एक सुख हुआ दुख रो रहा है दूसरे पेट में दर्द है एक खा करके खुद बैठा है एक को सुख एक को दुख कैसे हो होता है उपभोग सुख दुख उपभोग होता है अरे मुक्ति संसार एक मुक्त हो गया संसार ही ये सब व्यवस्था की सिद्धि हुई व्यवस्थाया संसार व्यवस्था नाना सिद्धि जन्म वर्ण सुख दुख भोग मुक्ति संसार व्यवस्था से नाना सिद्ध होने से प्रधान पुरुष एक नहीं है किंतु तो श्रुति है बहुत एकत्व श्रुति है तो एकत्व तो एकत्रुति को कहेंगे जब प्रत्यक्षादी प्रमाण विरोध होता है ऐसे आदित्य युप लकड़ी का बनाया कहते आदित्य सूर्य लकड़ी का बनाया तो युप सूर्य कैसे हो जाएगा और तो के लिए कह दिया इसी प्रकार एकत्रुति तो है तत्तम से आदि और ब्रह्मे वेदम नेह नाना सि बहुत श्रुति है तो प्रमाणांतर विरोधा प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध है प्रत्यक्ष दिखता है पुरुष नाना है कोई सुखी कोई दुखी बहुत जीव दिखते हैं विरोध होने के कारण श्रुति यदि है तो कथन चाहिए देश काल विभाग भावे में भक्तिया भी भगवती गौण हो जाएगा एक देश में एक काल में सब तो एक, एक, एक तो एक कह दिया देश काल विभाग नहीं होने चाहिए गौण प्रयोग कर दिया एक कह दिया अनेक मानते हैं प्रकृति एक तो पूर्व नाना तो ऐश्चर श्रुति उसमें श्रुति प्रमाण देते हैं प्रकृति तो प्रधान एक है पूर्व सराना है कि श्रुति ही साक्षात कहती ओम um, तू